पत्रावली एक सौ दो प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट को लिखित पाँच सौ इकतालीस डियरबोर्न एवेन्यू अठारह जून अठारह सौ चौरानवे प्रे अध्यापक जी अन्य पत्रों को भेजने में देर हुई क्षमा करेंगे वे मुझे पहले नहीं मिल सके एक सप्ताह में मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा नए एनेसुकाम जाऊंगा या नहीं नहीं कह सकता जब तक मैं पुनः आपको नर्क लिखूँ आप उन पत्रों को मुझे न भेजें बोस्टन के पत्र के मेरे विरोधी उस लेख से श्रीमती बैगली विचलित सी हो गई लगती है स्वामी जी को बोस्टन के पत्र में प्रकाशित लेख भेजने के उपरांत श्रीमती बैगली को मौन का अर्थ स्वामी जी ने अन्यथा लगाया किंतु सत्य यह है कि चारों ओर से घिर जाने पर उन्होंने सोचा कि श्रीमती बैगली का उन पर विश्वास नहीं रहा और इससे उन्हें काफ़ी क्लेश हुआ होगा डिट्रायट से उन्होंने मुझे उसकी एक प्रति भेज दी और मुझसे पत्राचार बंद कर दिया उन पर प्रभु का आशीर्वाद हो यह मेरे प्रति अत्यंत कृपालु रही है मेरे भाई आप जैसे वीर हृदय सब नहीं होते हम लोगों का संसार एक बड़ा विलक्षण स्थान है लेकिन मुझे मुझ जैसे एक निरय अजनबी को जिसके पास कोई परिचय पत्र भी न था इस देश के लोगों से जितनी सहजयता मिली है उसके लिए मैं प्रभु का अत्यंत आभारी हूँ सब कुछ ही अंततः मंगलमय ही होता है आपका चिर आभारी विवेकानंद पुनः बच्चों के लिए इष्ट इंडिया कंपनी के डाक टिकट भेज रहा हूँ अगर उन्हें पसंद हो विवेकानंद